इसमें जो है हर मनमंत्र में इंद्र बनता है इंद्र भी बदल जाते हैं और जो है ना ब्रह्मा तो वही रहते हैंगे तो इंद्र फिर कार्यकर्ता देवता होते हैंगे मनु बदल जाते हैं और और जो है इसमें जो है सप्तषि भी बदल जाते हैं तो यह हमें शिक्षा लेनी चाहिए नौवे मनु वरुण के पुत्र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 तो दूसरे मनमंत्र तो हो गए पर जो अब जो आगे जो मनमंत्र होगा वो कौन सा होगा ये सा, सा, सावरणी मनमंत्र तो उसमें जो ने बलि महाराज क्या बनेंगे गति पर बैठेंगे और अश्वत्थामा भी शराब से मुक्त हो जाएगा सप्तऋषि में अब कितना समय लगेगा अभी अश्वत्थामा को अभी भी बहुत समय गुजारना है अश्वथामा को बहुत गुजारना अभी भी ये जीवित रेगा देखो राजा परीक्षित ने पूछा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 अब स्वर्ग महराज्य देव्य का हो गया और देवयों के राजा कौन थे बलि महाराज जी स्वर्ग के राजा बन गए थे एक दिन बलि महाराज जी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से पूछ लिया बोले गुरुदेव ये बताओ कि पक्की गद्दी कब मिलेगी बोले इसके लिए तो आपको सो यज्ञ करने पड़ेंगे तो इस रास्ते शुक्राचार्य जी ने उनके यज्ञ कार्य में उन्हें आरंभ करवा दिया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 माता अदिति को रोते देखा उदास देखा तो पूछा क्या हुआ हा क्या बच्चे कष्ट में बोले हा अच्छा अच्छा चिंता ना करो कौन है स्वर का राजा बोले बलि है तो उस समय जो ने कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को एक वर्त बताया जिसका नाम था पयो व्रत ये फाल्गुन मास में आता है फाल्गुन मास में उस आता है बारह दिन होता है ये वर्त